महाभारत आदिपर्व नवमोध्याय रुरु की आधि आयु से प्रमद्वरा का जीवित होना रुरु के साथ उसका विवाह रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु रुडुंडुभ संवाद शो ऋवाच तेषु तत्रोपविष्टेशु ब्राह्मणु महात्मसुशुक्रोश सगहनं वनं ग दुखित शोकेत सोथ विलपन करूण बहु अब्रवृतवन प्रिया स्मृत्वा प्रमद्वरा शेषा भू वंगे मम शोक बांधवानां शोकर्धने बांधवा दुख मत पर उग्रश्रवाजी कहते हैं सोनक जी वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहाँ बैठे थे उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला हाय वह कृषांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है यदि दत्तम तपस्तम गुरो यदिराधिताजी मम प्रिया यदि मैंने दान किया हो तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए यथा चन्म प्रभृति यत्मा हम धृतव्रत प्रमद्वरा तथा शेषा समुतिष्ठ तुभा यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभिजी उठे कृष्ण विष्णु कैसे लोके से सुरि में निश्चला भक्ति मम जीवत सा प्रिया यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्व्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी द्वारा जी उठे एवं लालप्यत भार्थे दुखित दैवदूत्यवाक्यूम वने इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला देवदूत देवदूतवाच अभिधस्से रुरो दुखे न तन्मृषाम यमात्म आयुरस्ती गयुष गतायुर गता एस कृपणा गांप सरसो सुता तस्मा छोके बनस्ता देवदूत ने कहा धर्मात्मा धर्मांुरु तुम दुख से व्याकुल हो अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती यह बेचारी प्रमद द्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है अतःतात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो उपाय प्रमद्वरा इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है यदि तुम उसे करना चाहो तो इस श्लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे रुवाच क उपाय दे से हम तथा श्रुवाहती भवान रु रु बोला आकाशचारी देवदूत देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा तुम मुझे इस दुख से बचाओ देवदूत उवाच आयुषोर्धम प्रयक्ष कन्याय भृगुनंदन एवथि रू रो तव तो भार्या प्रमद्वरा देवदूत ने कहा भृगुनंदन रुरु तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेगी रुवाच चरोम श्रृंगार रूपा भरणा समुते मे प्रिया रुरु बोला देव श्रेष्ठ मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ मेरी प्रिया अपने श्रृंगार सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे सौ तिवाच तथो गंधर्वराजच्च देवदूत धर्मराज मुपेत्येद वचनम प्रत्यसता उग्र श्रवाजी कहते हैं तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा धर्मराज धर्मराजाजुषेन रुरो भार् प्रमद्वरा समुतेष्ठ तो कल्याणी मृत एवं यदि मनसे धर्मराज रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है यदि आप मान ले तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए धर्मराज उवाच प्रमद्वराम रुरो भार् देवदूत ये उत्तिष्ठवायु सो नुरो समन्विता धर्मराज बोले देवदूत यदि तुम रुरु की भार् प्रमद्वरा को जलाना चाहते हो तो वह रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे सौ तुवाच एव ततः कन्या सोदतेमरा रोत आयुषे दुप्ते दरवर् उग्र श्रवाजी कहते हैं धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरो की आधि आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी एत भविष्य ही रुरोतम तेजस आयुषोति प्रबुद्ध प्रविद्धस्य भार्थे मलुप्य तत इष्टे हनी तय पितरौ चक्रुर्मु सुर्मुदा तौ तो चे माते परस्पर हितौष उत्तम तेजस्वी रुर के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी उनके आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी जब उन्होंने भार्या के लिए अपने आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया वे दोनों दंपति एक दूसरे की हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे सलब्धवा दुर्लभाम भारद्किंजल कथुप्रभा व्रतम चक्रे विनाशा जिम भगा धृतव्रतः कमल केसर के, के कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया स दृष्टवा जिम्भ सर्वान् तीव्रकोपम अभिहते यथा सत्व गृह्य प्रहरणम सदा वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था सकदाचि विप्रो रुरभ्यागमन तत्र शयानम तत्डुभम वैसा एक दिन की बात है ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया वहाँ उसने ढुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा तथा दंडम सह काल उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस उस ब्राह्मण ने समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया तब उस डुंडुभ ने मनुष्य की बोली में कहा नापराध्या तपोधन के किम अभि हमसेन्वित तपोधन आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो इतिश्री महाभारते आदि पौलोम पर्वणि परमद्वरा जीवन